त्यों लिप्यते न सह युवा पापेन पद्म पदा होगा ब्रह्मणी आधार यहाँ यह, यह कर्माणी ब्रह्मणी आधाया संगम त्यक्ता करोति यह जो कर्मों को भगवान में समर्पित करके ब्रह्मण याद आए यह कर्माणी ब्रह्मण याद आय जो कर्मों को भगवान में समर्पित करके संगम त्यक्ता आपत्ति को छोड़कर करोति उन कर्मों को करता है लग जाएगा यह ब्राह्मण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 निपायमाल नहीं होगा ना तो कमल के पत्ता में निपाई माल अब यहाँ पर देखेंगे मणि ब्रह्मी कर्थ परे आधार अर्थ है पे, मतलब समर्पित करके तदर्थम करोमि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ध्यान देंगे आप भृत्य भृत्यव स्वाम्यर्थम तदर्थम करोमि इति मीती यह, यह नीचे है इति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 मैं भगवान के लिए करता हूँ मैं सदर्थम करो मैं भगवान के लिए करता हूँ स्वामी मृत्यु तर्थम स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक की समान सदर्थम करो मी मैं भगवान के लिए कर्मों को करता हूँ कर्ज है इस भाव से इस भाव से यह कर्त है जो व्यक्ति इस भाव से जो व्यक्ति सर्वाण कर्माणी सभी कर्मों को ब्रह्मण ईश्वरे ईश्वर में आधार निक्षिप्त ईश्वर में समर्पित करते ईश्वर में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 सभी कर्मों को करता है सर्वकर्माणि करोति सभी थी कर्मों को करता है एक बार और देखें भक्त में स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक के समान तदर्थम भगवान के लिए मैं कर्मों को करता हूँ इस भाव से यह करते हैं जो व्यक्ति ईश्वर में कर्मों को समर्पित करके ईश्वर में सर्वाणि कर्माणी है ना ईश्वर में सभी कर्मों को समर्पित करके ब्रह्मणी ईश्वरे सर्वाण कर्माणी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 यहाँ इन्होंने यो, कर्मयोगी का प्रसंग माना है कुछ व्याख्याकार यहाँ ज्ञान का प्रसंग मानते हैं ज्ञानी का ही मानते हैं कि कर्म आया ना लेकिन यहाँ कर्माणी करने को आ गया इसलिए ज्ञानी का प्रसंग भाषाकार ने नहीं माना है अच्छा अब देखेंगे केवलम चुशुद्धि मात्र फलम एवं सत्य कर्मणा से सतलब उसके कर्म का उसके कर्म का इसके कर्म का जिसका पूर्व में वर्णन आया है ना ब्राह्मण याद आये कर्माणी करोती चक्का इसका, तो तत्वा उसके कर्मों का केवल तत्व शुद्धि मात्र ही फल होगा मतलब अंताचरण की शुद्धि ही फल होगा क्योंकि फल क्यों होगा तो बताते हैं क्योंकि बात है ना इसको अवतरणिका में क्या था दशम की अतत्व विद्यमान है भाषाकार में तत्व इतना है नहीं तो कर्मों से क्या होगा अंताचरण की शुद्धि होगी ऐसा मान्य से श्लोक कायेन मनसा बुद्ध कव योगि संगम तक आत्मशुद्धे का मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अभी कवल इंद्रिय अभी योगि कर्म कुरम तक आत्मशुद्ध अन्वय देखेंगे इसका योगिना योगिंग आत्मशुद्ध केवल इंद्रिय मनसा बुद्ध्यायन इंद्रिय इंद्रिय हो गया ना केवल ही इंद्रिय मनसा बुद्धिया कायेन अभी कर्म कुर कर्म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 अच्छा कायन नहीं वैसे केवल ही को जोड़ना है ना तो इंद्रिय को पहले लेना ही ठीक है संगम चत्व आत्मशुद्ध है केवल ही इंद्रिय ही और कायन मनसा बुद्धिया अपनी कर्म करती योगी का अर्थ है कर्म योगी हैं कर्म का प्रसंग है ना ये कर्म योगी संगम तत्व आसक्ति को छोड़ कर यहाँ पर भाष्यकार ने माना है कि फल की आसक्ति को छोड़कर ऐसा यहाँ पर माना है योगी गण फल की आसक्ति को छोड़कर संगम चक्म शुद्ध है आत्मशुद्ध है आत्म करते है की शुद्धि के लिए जो अपना स्वरूप सबका स्वरूप जो आत्मा है वो तो नित्य शुद्ध है कभी मलिन होता ही नहीं है इसलिए उसकी शुद्धि होती है क्या तभी यहाँ पर आत्मकार से क्या करना पड़ा अंताकरण करना पड़ा इसी कारण से अब देखना योगिना संगम चक् योगी गण फल की आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्ध है अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कैसे करते हैं दे से कर्म करते हैं से कर्म क्या है चलना, चलना। ये किसका कर्म है फिरता है चलता अच्छा ये केवल इंद्रियों से केवल इंद्रियों से क्या है देखो इंद्रियों का काम शक्शु का काम क्या है देखना फ्रूट का काम क्या है सुनना ग्रहण का काम क्या है गंड ग्रहण करना तो यहाँ केवल ही जो आया है ना तो भाष्यकार इसका से करते हैं ममता ही की ममता से रहित ममता से रहित होकर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 आ, कि से मन से और बुद्धि से भी कर्म को करते हैं से कर्म क्या होता है चलना और इंद्रियों का से कर्म क्या होता है देखना सुनना ये सब कर्म होते हैं और मन से कर्म क्या होता है संकल्प से बुद्धि से होता है जिससे अपी आप ले को तो चित्र का करना है ये कर्म को करते हैं अच्छा काये न कार न मनता बुद्धिया का केवल ही कर से किया है ममत्वर्जित ही कि ममता से थे तो जब इंद्री ममता दे इंद्री में ममता छोड़ेगा तो उसके कार्यों में ममता नहीं होगी अब देखो यहाँ पर ममत्वर्जित ही केवलयी कर्ष किया है तो किस प्रकार ममत्वर्जित ही कर आगे आएगा की ममत्व बुद्धि से ममत्व बुद्धि से ममत्व बुद्धि होती है ना कि वे मेरा है ये मेरा है ऐसा जो भाव होता है ऐसी जो बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं ममत्व बुद्धि ममत्व तो से रही थे मतलब ममत्व तो बुद्धि से रही थे किस प्रकार ईश्वर कर्म करो मैं मैं ईश्वर के लिए ही कर्म करता हूँ भगवान के लिए ही कर्म जब भगवान के लिए कर्म करता हूँ इस भाव से कर रहा है तो फल की इच्छा से करेगा नहीं भगवान के लिए कर्म हो रहा है भगवान प्रसन्न हो जाएगा फल अपने को और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर प्रीति से अस्रित और कोई फल नहीं चाहिए वहां तो तो भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो सब पाप राशि का दग्द कर देंगे अंताकरण को निर्मल बना देंगे भगवान ऐसा उनकी कृपा से ज्ञान भी होगा यह है तो फिर फल नहीं लोग को तो इतना सेवा दिया हमें कुछ मिला नहीं ऐसा क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए ये, ये वो तो भगवान प्रसन्न होने से सब मिल जाता है भाव शुद्ध होना चाहिए तो भगवान के लिए ही कर्म करता हूँ मम भलाए ना अपने फल के लिए कर्म नहीं मम भलाए कर्म ना करूँगी अपने फल के लिए कर्म नहीं करता हूँ इस प्रकार ममत्व बुद्धि से रहित इस प्रकार ममत्व बुद्धि से रहित तो ये ममत्व बुद्धि से रहित ध्यान देना ममत्व बुद्धि से रहित किसको कहा गया है यहाँ पर इंद्रियादि को तो इंद्रियादि को तो ममत्व बुद्धि से रहित क्यों कहा गया है की इंद्रियों के इंद्रियादि के कार्यों में ममत बुद्धि को रोकने के लिए इंद्रियों के कार्यो में ममत् बुद्धि मतलब इंद्रियों के कार्य में ममत बुद्धि को रोकने के लिए ऐसा कर दिया है इनमें ये ममत्व बुद्धि से रही इंद्रिय अभी यहाँ केवल शब्द है ना भाष्यकार कहते हैं कि केवल शब्द काय आदि केवल केवल शब्द काय आदि भी प्रत्येकम संबंधित है केवल शब्द काय आदि प्रत्येक के साथ भी संबंधित होता है केवल शब्द काय आदि प्रत्येक के साथ भी संबंधित होता है केवल ही बहुवचन है ना केवल ही तृतीया बहुवचनांत है तो इंद्रिय भी तृतीया बहुवचना है वहाँ से विशेषण विशेष भाव हो जाएगा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 है ममत्व ममत से ममत्व बुद्धि से रहित इंद्रियों के द्वारा ममत्व बुद्धि से रहित देह है ममत्व से रहित मन से ममत्व से रहित क्या बुद्धि से ऐसा क्यों कहा तो बताते हैं वास्तव कि सभी कार्यों में ममता को रोकने के लिए यहाँ पर कहा है केवल शब्द है केवल शब्द का सभी के साथ संबंधित क्यों किया है सभी कार्यों में ममता को रोकने के लिए इंद्री का कार्य देह का कार्य मन का कार्य और बुद्धि का कार्य ठीक है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 तो फल की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और क्रिया की भी आसक्ति नहीं आत्म शुद्ध है कर्म करते हैं करते, इस कारण से अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म होने के कारण या योगियों के द्वारा अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने के कारण तत्व अधिकारा तत्कार से कर्मण कर्मण तब अधिकारा कर्म ही तेरा अधिकार है इति कर्म एवं इसलिए तू कर्म कर इसलिए तू कर्मी कर तू कर्मी कर यस्मा चाचा यस और क्योंकि और क्यों करे कर्म तो बताते हैं क्योंकि देखो युक्त त्यक्त शांति अयुक्त काम कार्य फले तक निपत्युक्त कर्म फल त्यक्त शांतिम आपकी यहाँ युक्ता युक्ताकर्ष भाष्यकार करने किया समाहिता समाहित चित्त वाला व्यक्ति एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति से देख सकते भाषा में ईश्वरा कर्माणी की भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए इस प्रकार एकाग्र चित्त वाला चित्त ऐसा एकाग्र हो कर्म करते समय क्या भाव रहे ये सब कर्म किसके है ईश्वर के कर्म है मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है ईश्वर की सेवा गुप ये कर्म है ऐसा तो तो इस प्रकार जिसका मन जो है समाहित है कर्म करते जिसके अंदर ये भाव बना हुआ है तो युक्ता का अर्थ है समाहित चित्त वाला व्यक्ति कर्म फल को छोड़कर कर्म फल को छोड़कर युक्त व्यक्ति कर्म फल को छोड़कर कर शांति माप नौती नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है नैष्ठ शांति अर्थ किया भाष्यकार मोक्ष शांति अर्थ किया मोक्ष नामक शांति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 इस भाव से या ये इस प्रकार समाप्त वाला व्यक्ति ये युक्ता युगता है, कर्म फल को छोड़कर शांति को प्राप्त करता है यार ने को प्राप्त करता है भक्त में देखेंगे युक्ता का क्या अर्थ है भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए नहीं है इस भाव से समाह चित्त वाला या इस प्रकार से समाहित्व वाला व्यक्ति समाहिता सन कर या या समाह होने वाला कर्म फलम त्यवा तत्वा कर च करते मोक्ष नामक शांति को प्राप्त करता है ना देखेंगे निष्ठा निष्ठा में होने वाली से लेना यहाँ पर ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठायाम भव मतलब ज्ञान निष्ठा के होने पर होने वाली क्या होगा ज्ञान निष्ठा में होने वाली मतलब ज्ञान निष्ठा के होने पर होने वाली या ऐसा समझ लो कि ज्ञान निष्ठा में होने वाली तो तात्पर्य है कि ज्ञान निष्ठा से होने वाली हम्म, ज्ञान निष्ठा में होने वाली इसका तात्पर्य क्या लेंगे ज्ञान निष्ठा से होने वाली मोक्ष नामक शांति को प्राप्त करता है कहना चाहे कि ये तो कर्म का प्रकरण है तो कर्म करने से कैसे वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो क्रम बताते हैं भाष्यकार तत्व शुद्धि कर्म करने से क्या होगा तत्व शुद्धि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 ये श्लोक को ही देखेंगे अयुक्ता करते थे ना वैसा की समाहित चित्त वाला किस प्रकार भगवान के लिए ही कर्म है मेरे फल के लिए नहीं है इस प्रकार या इस भाव से समाहित चित्त वाला जो वैसा नहीं है जो वैसा नहीं है असमाहित व्यक्ति है मतलब ईश्वर समर्पित होकर के ईश्वर को समर्पित करके कर्म नहीं करता है बल्कि फलाकांक्षा से कर्म करता है फलाकांक्षा से तो असमाहित व्यक्ति अयुक्त करते असमाहित व्यक्ति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 असमाहित वही प्रसंगित विपरीत असमाहित लेना है यहाँ पर विपरीत तो विकरण करता है या तू पुनः पुनः अयुक्ता अयुक्ता असमित व्यक्ति काम कारण को समझाते हैं करण कारण करन मतलब करना करण मतलब करना तो करण को क्या कहते हैं कार कर्ण को क्या कहते हैं कार्य और फिर काम से कार काम कारा सी तत्व समाप्त कामस्व कार्य कामना कामना से करने वाला क्या हुआ काम का रहा पेन तृतीया में क्या बनेगा काम कारा से तो काम कारण काम कार्य हो गया काम प्रेरित कामना से प्रेरित होने के कारण कामना से अयुक्त तो, तो व्यक्ति कामना से प्रेरित होने के कारण अयुक्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होने के कारण फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है तो उसको आयुष्ठ कैसे किस प्रकार है मम फलाये इधम कर में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 कि भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए नहीं इस बहुं, इस बहुं, इस यूँ तो है इस से युक्त हो जाएगा यह तुम्हें परमार्थदर्शी सांतु जो परमार्थदर्शी ऐसा उसको भगवान बताते हैं ये ज्ञानी की बात आ गई है हाँ अभी तक कर्मी का प्रसंग है भाषाकार ने कहा से माना दसवें से हाँ दसवें से माना है कर्म उनको अच्छा अब देखिए है से लगाइएकर्माणी मनसा सूखम वसी नवद्वारे न कार्यन सर्वकर्माणी मनसा संयस्या संयस्या आसे सुखम वसी नवद्वार दे नुर्व कार्यन नो कुर न कार्यन अन्वय के क्रम से देखेंगे वसी देही क्या कहेंगे वसी देही मिला नीचे है वसी दे मनसा सरुकर्मा संस्ते मनसा एव सरकर्माणी है ना तो संयस एव न कुर न कार्यन नवद्वार नवद्वार सुखम आस्ते एक बार पुनः देखेंगे मनसा सर्वकर्माणि न न पुरे वसी का अर्थ है कि इंद्रियों को बस में करने वाला मतलब वसी का है? इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रियों को बस में करने वाला देखो शांति प्राप्ति के लिए सुख शांति प्राप्ति के लिए इंद्रियों को बसने होना बहुत जरूरी है बहुत जितनी जितनी मात्रा में इंद्रिया बसनी होंगी उतनी मात्रा में सुख होगा जीवन में रुपया पैसा से तो कोई सुख होता नहीं है और ये मन जो है प्रशांत रहना चाहिए तो वो कैसे प्रशांत होगा तो जैसा है ना भगवत समर्पित तो होकर के निष्काम सेवा निष्काम करेंगे और जो, जो रहती है और आगे उठने पर फिर कल सुन आध्या तो यहाँ पर जो है ना वसी वसी कर जितेंद्री और देही देहधारी, जितेंद्री देहधारी व्यक्ति जितेंद्री देरी ज्ञानी ले लेना ज्ञानी ना जितेंद्री देहधारी ज्ञानी मनसा स्वरकर्माणी संन्या मनसा कर करेंगे भाष्यकार विवेक बुद्धिया कि विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मो का त्याग करके विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मो का त्याग करके सर्वकर्माणी संन्यास हो गया ये हो गए की सभी कर्मो का त्याग करके ही ना कुर ना करते हुए और न करवाते हुए न तो करे और न ही करवाए न करते हुए और न ही न खुद करे न किसी को प्रेरणा दे ऐसा एक आकर्षित भाव होता है तो उसमें ऐसे ही प्रतीक होगा न मैं करता हूँ ना मैं करवाता हूँ ऐसा न करवन न कार्य न करते हुए और न करवाते हुए नव पूरे नौ द्वार वाले शरीर में सुख हम पूर्वक रहता है नौ द्वार वाले पूर्व में पूर्व का छोटा नगर नौ द्वार वाला नगर यही है नौ द्वार वाले नगर में सुख पूर्वक रहता है अच्छा अब ध्यान देंगे नौ द्वार हो गया ना ये कितना हुआ दो ये ये और ये का मलमूत्र का दो ऐसा तो नौ द्वार वाले इस घर मन से कर्मों का त्याग हो जाए बुद्धि से कर्मों का त्याग हो जाए ये भाव रहे जिना करता हूँ ना करवाता हूँ सुख पूर्ण रहता है हम देखिए इसमें सर्वाणी कर्माणी सर्वे यहाँ पर है कर्म समास है सर्व कर्माणी का विग्रह क्या है सर्वाणी कर्माणी है कर्म नार्य समास कर्माणी सर्वाणी चायान कर्माणी या सर्वाणी कर्माणी यद तक के बिना भी विग्रह होता है चाह सर्वाणी कर्माणी सर्व कर्माणी संित्यज सब कर्मो को छोड़ करके सभी कर्म कौन कौन तो नित्य कर्म काम्यम से और प्रसिद्ध नित्य कर्म जिनको करना अनिवार्य है जिनके ना करने से प्रतिवाय की प्राप्ति होती है जिसके लिए विधान है वो न करे तो प्रत्यवाय हो रहा वैसे आ रहा संध्या इस वाक्य से विद क्या है संधोपासन है और वेदाध्यन है और इस मंत्र का जब है ये सभी कैसे कर्म है ये नित्य कर्म है ये सब नित्य कर्म है ब्रह्मचारी के लिए वेदाध्यन करने वाले के लिए गुरु शुश्रूषा आदि सब नित्य कर्म में आता है तो सामान्य रूप से मुख्य नित्य ये सब समझ लेना तो ये निमित्त कर्म जो किसी निमित्त के होने पर होते हैं जैसे राहुपरागे स्नायात और राहु क्या होता है राहू के तो ग्रस्त है ना सूर्यचंद्र को राहू का उपराग पर स्नान करे तो ये क्या है कि ये ग्रहण स्नान कैसा कर्म कर है नैमित्तिक कर्म है नैमित्तिक कर्म है ऐसे नैमित्तिक कर्म होते हैं ना घर में कुछ हो जाए तो कुछ करना पड़ता है ये सभी कैसे कर्म होते हैं नंदी नंदी मुख श्राद्ध ये सब, तो सब कर नैमित्तिक कर्म है और क्या है आपका नीच नैमित्तिक काम्य ना? काम कर्म जो फल काम आपसे प्रेरित होकर किया जाता है वो काम है और प्रसिद्ध कर्म मिथ्या भाषण मिथ्या भाषण है सुबहफान है ये सभी कैसे हैं निषिद्ध कर्म तो कहते हैं नित्य में काम और तानी तानी तानी सर्वाणि, उन सभी कर्मों को मनसा करते विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा कर विवेक बुद्धिया कर मनसा कर विवेक बुद्धिया और विवेक बुद्ध्यार्ष भाष्यकार करते हैं कर्माद अकर्म संदर्श है कर्म आदि में अकर्म देखने से कर्म आदि में तो कर्म आदि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 कर्म आदि में बुद्धि बुद्धि के द्वारा कर्म आदि में अकर्म बुद्धि के द्वारा छोड़कर इसको सभी कर्मों को छोड़ कर अस्त्य रहता है सुखम करते सुख पूर्वक रहता है सुख पूर्वक रहता है अब देखेंगे इसको त्यक्त वांग मन का निरायासा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 तो पूर्व कौन रहता है जितेंद्रीय जितेंद्रिय होना जरूरी है इंद्रियों की व्यग्रता के कारण कामनाएं इंद्रियों को व्यसित करती रहती है तो फिर क्या है वो वो परेशान बना है जितेंद्रिया तो जितेंद्रिया ये अर्थ है कु कथम आते कहा और कैसे रहता है कहाँ और कैसे रहता है इतिहा इस पर कहते हैं या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं नवद्वारे पूरे नवद्वारे पूरे तो नव द्वारे देखेंगे यहाँ पर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 शब्दादि विषय उपलब्ध कराने के द्वार शब्दादि विषय उपलब्ध कराने के या शब्दादी विषय उपलब्ध होने के द्वारा शब्दादी विषयों की उपलब्धि के द्वार या शब्दादी विषयों के ज्ञान के द्वारा शब्द विषय का ज्ञान किससे होता है किस? तो शब्द विषय की उपलब्धि का द्वारा ये हो गया रूप विषय की उपलब्धि के द्वारा ये हो गया है उपलब्धि करते ज्ञान और गंध विषय की उपलब्धि का द्वार ये हो गया हो गया ना अब देखेंगे क्या हुआ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 सात तो सात जो है सिर में स्थित हो गए मुख में है ना और रस की उपलब्धि का द्वार हो जाती है अच्छा। अब सात हो गए दो कौन है का नीचे, नीचे मुठ पुलिस विसर्गारे देश नीचे मूत्र और मल का त्याग करने के लिए दो नीचे मूत्र और मल का त्याग करने वाले त्याग करने के लिए कितने हुए दो कई द्वार हैं उन द्वारों से उन no. द्वारों से युक्त उन द्वारों से कई द्वार उन द्वारों से युक्त उन द्वारों से युक्त नौ द्वार वालापुर कहा जाता है उन द्वारों से युक्त नौ द्वार वाला वालापुर कहा जाता है नौ द्वार वाला पू कौन है शरीर कौन नो है नोदा शरीर है अब देखेंगे शरीर पूर्व शरीर है या नगर के समान नगर शरीर है नगर के समान जैसे नगर में कोई रहता है तो शरीर में रहता है दे देधारी ऐसा तो पूर्व के समान पूर्व शरीर है या तो शरीर नगर के समान है शरीर नगर के समान नगर है ऐसा लगाएंगे नगर के समान नगर कौन है शरीर और यह कैसा है आत्मा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 उसका कार्य सिद्ध करने वाले बहुत से कौन हैं इंद्रिया है मन है बुद्धि है सभी रही हैं किसके लिए बेधारी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करने इन सब से देखने वाला सुनने वाला सब है ना कौन उपयोग करता है इनका देधारी आत्मा उपयोग करता है अपने प्रयोजन के लिए क्या तदर्थ प्रयोजन ही और उनके लिए प्रयोजन वाले किनके लिए आत्मा जो आत्मा स्वामी है ना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 पूर्ण निवासी समझते हैं पूर्व में रहने वाला तो पौर का पूर्व निवासी पूर्व के निवासियों से युक्त जैसा है यूँ लगा है ना युवक यहाँ पर यू किया टीकाकारों ने कि पूर्व के निवासियों से युक्त ही है कौन युक्त है पुर शरीर हम पूरम युवपुरम उचल रहा है ना कि नगर के समान नगर शरीर है और ये आत्मा रूप एक स्वामी वाला है आत्मा रूप एक स्वामी वाला है कौन पुर तो सब पुर के लिए बताया जा रहा है क्या तदर्श भी योजना ही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 बाहर ज्यादा देखने लगता है तब इसको ही नगर मान ले कि मैं ये नहीं हूँ मैं इस नगर में रहता हूँ मैं नगर में हूं। तो काम बन जाएगा अब देखो आगे तस्मीन नौ द्वारे पूरे उस नौ द्वार वाले पुर में देहीधारी आत्मा सभी कर्मों का त्याग करके, करके, धार... करके रहता है सभी कर्मों का त्याग करके नौ द्वार वाले पुर में देहधारी आत्मा सभी कर्मों का त्याग करके रहता है पूर्वक रहता है ऐसा लगा लेना तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है एक मिनट यहाँ क्या है की आस्ते लिखा है ना किस में रहता है दे में दे, दे में रहता है ना चलो अभी हम बताते हैं आपको कुछ किन विशेषण मतलब इस विशेषण देने से क्या लाभ हुआ हम विशेषण अभी बताएंगे ऐसा है ना चाहे वो देधारी सन्यासी हो अथवा सन्यासी से भिन्न हो चाहे देदारी सन्यासी हो या सन्यासी से सभी किसने रहते हैं देह में लेकिन यहाँ पर मनसा सन्यास चाह है ना तो यह सन्यास करने वाला दे में रहता है ऐसा क्यों कहा सन्यास करने वाला दे में रहता है ऐसा क्योंकि दे में वो सभी रहते हैं शंका उठाई गई किन विशेषण इस विशेषण देने से क्या लाभ हुआ सभी लोग ही करते क्योंकि क्योंकि सभी लोग चाहे देदारी सन्यासी हो अथवा देदारी असन्यासी हो चाहे देदारी सन्यासी हो अथवा असन्यासी हो संन्यास आया था ना संन्यास करने वाला कर्मो का क्यूँकी सभी लोग चाहे दे दादी सन्यासी हो वाह करतेन्यासी हो देह में ही रहता है देह में ही सभी देह में रहते हैं तटकार से है। तब विशेषण अनर्थकम विशेषण अनर्थक है यही विशेषण जो देह एवं है ना mm -hmm. देह लिखिए तब देह एवं mm -hmm. इसी विशेषण मनर सकमें देह एव वास्ते या विशेषण अनर्थक है मतलब देह में ही रहता है ऐसा विशेषण लेना व्यर्थ है हाँ देह एवस्ते यही विशेषण है यहाँ पर देह में ही रहता है देह एवस्ते यह विशेषण लेना अनर्थक है यह विशेषण लेना व्यर्थ है तो सभी देह रहते हैं ठीक है, है? संकाशम आई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 किस रहता है वो घर में रहता है पृथ्वी में रहता है या दो मंजिल पर रहता है ऐसा बोलेगा दे में रहता है ऐसा बोलेगा तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सभी को नहीं कहा भाषा में उसके घर से कहते हैं तू यहाँ किंतु जो अज्ञानी देधारी है किंतु जो किंतु जो अज्ञानी देधारी दे इंद्री के संघात मात्र को आत्मा समझने वाला है संघात कर समूह दे इंद्री के समूह मात्र को आत्मा समझने वाला है मतलब उससे भी आत्मा को नहीं समझता है देव इंद्री के दे संघात मात्र को आत्मा समझने वाला है कौन अज्ञानी दे सह वह सभी वे सभी लोग वे सभी लोग घर में गेहे आसे, आसे कि मतलब घर में रहता हूँ भूमि पर रहता हूँ अथवा आसन पर रहता हूँ किस में रहता हूँ आसन पर रहता हूँ मतलब वे सभी लोग पृथ्वी में घर में रहते हैं भूमि में रहते हैं या आसन में रहते हैं इसी मान्य ऐसा मानते हैं स सर्वा देनी। तो देनी वे सभी लोग ऐसा मानते हैं कि घर में रहते हैं भूमि में रहते हैं अथवा आसन पर रहते हैं यही मानते हैं ना और अपने कमरे में रहते हैं ऐसा सब है और न ही देह मात्र सुंदर सिंह कि दे मात्र को आत्मा समझने वाले दे मात्र को आत्मा समझने वाले तो देव मात्र को आत्मा समझते हैं वो ऐसा समझते हैं की जैसे कोई घर में रहता है वैसे ही हम देह में रहते हैं ऐसा समझ पाते है यदि ऐसा समझ ले जैसे की कोई घर में रहता है वैसे ही मैं देह में रहता हूँ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 कि घर के समान दे में रहता हूं इति प्रत्याना हूँ ऐसा ज्ञान संभव नहीं होता है क्योंकि क्योंकि दे मात्र को आत्मा समझने वाले आत्मा समझने वाले मातृ को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को इति प्रत दे मातृ को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को।, को, को मैं घर की तरह देह में रहता हूँ इति प्रत न सम्भवती या ज्ञान संभव नहीं होता है या ज्ञान संभव होता है उसको तो दे को आत्मा समझता है वो ऐसा समझता है कि हम घर की तरह देह में रहते हैं समझ पाएगा और दे आदि संघात व्यक्ति आत्मदर्शिना तू किन्तु दे के संघात से अतिरिक्त को आत्मा समझने वाला जो जानता है की दे और इंद्रिय अलग आत्मा है किन्तु दे के संघात से अतिरिक्त को आत्मा समझने वाला व्यक्ति व्यक्ति को किन्तु दे इंद्रिय के संघात से भिन्न को आत्मा समझने वाला संघात से भिन्न आत्मा है ना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 कि अविद्या के कारण परस्विन आत्मा नहीं करते शुद्ध आत्मा में अविद्या के कारण आरोपित पर के कर्म पर के कर्म मतलब दे इंद्रिय के कर्म शुद्ध आत्मा में अविद्या के कारण आरोपित होने वाले दे इंद्रिय के कर्मों का कर्मों का कर्मों का विद्या करते विवेक ज्ञान की विवेक ज्ञान के द्वारा मन से संन्यास संभव होता है या मन से त्याग संभव होता है ऐसा लगाइए दोबारा कि अविद्या के द्वारा शुद्ध आत्मा में आरोपित दे इंद्री के कर्मों का क्या अविद्या के द्वारा शुद्ध क्या कर्म पहले करेंगे क्या मतलब और अविद्या के द्वारा शुद्ध आत्मा में आरोपित्री के कर्मों का विवेक ज्ञान के द्वारा मन से त्याग संभव होता है विद्या करते विवेक ज्ञान अच्छा तो उनका त्याग हो जाएगा मतलब ये कर्म आत्मा के नहीं है आत्मा कुछ नहीं करता है ऐसा ओम पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्णमच पूर्णमालाय पूर्णमेवाद्युप्री न